श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव संबंधी अवशिष्ट बातें श्री रामकृष्ण की धारणा जिसका अंतिम जन्म है वही यहाँ आएगा ईश्वर को जिसने एक बार भी ठीक ठीक पुकारा है उसे अवश्य ही यहाँ आना पड़ेगा इस तरह अपने उदारमत के अनुभव तथा उसे ग्रहण करने के कौन अधिकारी हैं यह निर्णय करने में प्रवृत्त हो श्री रामकृष्ण देव को और भी एक बात की धारणा हुई थी श्री कृष्ण देव स्वयं हमसे बहुधा इस बात को कहा करते थे वे कहते थे जिसका अंतिम जन्म है वही यहाँ पर आएगा ईश्वर को जिसने एक बार भी ठीक ठीक पुकारा है उसे अवश्य ही यहाँ आना पड़ेगा उनकी इस बात को सुनकर लोग क्या क्या सोच सक, सोचा करते थे कहना कठिन है किसी के मतानुसार उनकी यह बात एकदम अयोक्तिक थी किसी की यह धारणा थी कि उनका इस प्रकार कहना भक्ति विश्वास जनित असंबद्ध प्रलाप है किसी को इस कथन से श्री कृष्ण देव के मस्तिष्क की, की विकृति अथवा अहंकार का परिचय प्राप्त हुआ था किसी ने यह सोचकर कि भले ही उनके कहने के तात्पर्य को यथार्थ रूप से समझना संभव न हो फिर भी जब उन्होंने ऐसा कहा है तो वास्तव में ही वह सत्य है इसलिए उस संबंध में युक्ति तर्क द्वारा विचार करना विश्वास के लिए हानिकारक है अपने आँख कान को बंद कर लिया था और कोई इस विचार से कि यदि किसी समय श्री रामकृष्ण देव इस विषय को स्वयं समझाए तथा समझ लेंगे उस संबंध में विश्वास या अविश्वास कुछ भी पक्का न करके उसके पक्ष या विपक्ष में जिनका जो कुछ कहना है उसे अविचलित हृदय से सुनते रहे किंतु अहंकार संपर्क लेस रहित स्वाभाविक सहज रूप से ही जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण देव को अपने उदारमत का अनुभव तथा यथार्थ आचार्य पदवी पर आरूढ़ कराया था इस बात को पाठकों को समझाना यदि हमारे द्वारा संभव हुआ तो उनके इस कथन के तात्पर्य को समझने में विलंब न लगेगा केवल इतना ही नहीं कुछ गहराई के साथ विचार करने पर पाठकों को यह विदित होगा कि श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार कहना उनकी तात्कालीन सहज स्वाभाविक उच्च आध्यात्मिक स्थिति का ही विशिष्ट प्रमाण स्वरूप है जगदम्बा के बालक श्री रामकृष्ण देव को अपने शरीर मन के भीतर दृष्टिपात कर उस समय जो अपूर्व आध्यात्मिक शक्ति संचय तथा शक्ति संक्रमण सामर्थ्य का परिचय प्राप्त हुआ था वह उनके ही निजी प्रयास का फल है यह बात उनके मातृगण प्राण में क्षण भर के लिए भी उदित नहीं हुई थी उसमें उन्होंने अचिंत्य लीला में जगत जन्य की लीला का ही अवलोकन किया था तथा उसे देखकर वे स्तंभित एवं विस्मित हो उठे थे अघटन एक निरक्षर शरीर मन को माध्यम बनाकर यह कैसी अपूर्व क्रीड़ा का आयोजन किया है मुख को वाचाल बनाना पंगु के द्वारा सुमेर का उल्लंघन कराना आदि माँ की जिन लीलाओं को देख लोग मुग्ध हो उनका गुणगान किया करते हैं वर्तमान कालीन उनकी यह लीला उन अन्य समस्त विषयों का सौ गुना सहस्त्र गुना अधिक रूप से अतिक्रमण कर रही है उनकी इस लीला के द्वारा वेद बाइबिल पुराण कुरान आदि समस्त धर्मशास्त्र प्रमाणित तथा धर्ममत प्रतिष्ठित हो रहे हैं संसार के जिस अभाव को इससे पहले किसी भी युग में कोई दूर नहीं कर पाया है वह भी चिरकाल के लिए दूर हो रहा है धन्य माँ धन्य लीला ब्रह्म शक्ति, उपरोक्त दर्शन के कारण ही श्री कृष्ण देव में इस तरह की भावना का उदय हुआ था माँ की बातों में माँ की अनंत करुणा तथा अचिंत शक्ति से पूर्ण विश्वास रहने के कारण ही इस दर्शन को ध्रुव सत्य मानकर कहाँ तक उस लीला का विस्तार होगा कौन कौन उसको सहायक कौन कौन उसको सहायक बनेंगे तथा किस प्रकार के हृदय में उस शक्ति बीज का रोपण होगा आदि प्रश्नों को क्रमशः माँ से पूछकर उसके फलस्वरूप अंतरंग भक्तों को देखना तथा जिसका अंतिम जन्म है ईश्वर को प्राप्त करने के निमित्त जिसने एक बार भी हृदय से पुकारा है वही माँ के इस अपूर्व उदार नवीन भाव को ग्रहण करने का अधिकारी है इस निर्णय पर श्री रामकृष्ण देव पहुँचते थे अतः यह निश्चित है कि जगत जननी पर श्री रामकृष्ण देव के पूर्ण विश्वास के परिणाम स्वरूप ही यह संभव हुआ था मां पर सर्वथा निर्भरशील बालक के लिए इस तरह के सिद्धांत के अतिरिक्त और कुछ करने का दूसरा कोई उपाय ही नहीं था तथा इसके द्वारा उनके हृदय में अहंकार लेश मात्र भी उदित नहीं हुआ था अतः जिसका अंतिम जन्म है वही आएगा ईश्वर को जिसने एक बार भी ठीक ठीक पुकारा है उसे अवश्य ही यहाँ आना पड़ेगा श्री रामकृष्ण देव के इस कथन के अंतर्गत यहाँ शब्द का अर्थ यदि माँ का अभिनव उदार भाव किया जाए तो संभवतः वह अयोक्तिक न होगा तथा इसमें किसी की आपत्ति भी न होगी किंतु इस अर्थ को स्वीकार करने पर पुनः दूसरा प्रश्न उपस्थित होगा कि जितने मत हैं उतने ही पस हैं जगदम्बा के इस उदार भाव में क्या वे अपने आप उपस्थित होंगे अथवा जगदम्बा ने जिन्हें यंत्र स्वरूप बनाकर संसार में इस भाव का प्रथम प्रचार किया है उनकी सहायता से वे उपस्थित होंगे हमारी दृष्टि में इस प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्ता को अपने हृदय या दूसरे किसी के हृदय में इस भाव की ठीक ठीक अनुभूति के फल को देख कर ही करना उचित है तथा जब तक वह दर्शन स्वयं आकर उपस्थित नहीं होता है तब तक चुपचाप बैठे रहना ही श्रेयस्कर है किंतु यदि पाठक हमारी धारणा के संबंध में पूछना चाहे तो हमें यही कहना पड़ेगा कि ठीक ठीक उस भाव की अनुभूति के साथ ही साथ जगत के लिए जिनको इस प्रकार भाव में बनाकर जगदम्बा के द्वारा संसार में प्रथम लाया गया है उनके दर्शन भी तुम्हें प्राप्त होंगे एवं उनकी निर्माण मोह मूर्ति के प्रति तुम अपने हृदय की श्रद्धा भक्ति अपने आप ही समर्पित कर दोगे श्री राम कृष्ण देव के लिए वह प्रार्थनी न होगी दूसरे लोग भी तुम्हें इस प्रकार करने के लिए नहीं कहेंगे किंतु जगदम्बा के प्रति प्रेमवश तुम स्वयं ही ऐसा करोगे इस संबंध में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं